सिकंदर और पोरस प्राचीन भारतीय कथा अध्याय एक चेतावनी भारत 326 ईसा पूर्व जब मैंने घोड़े को देखा तो मुझे पता चला कि हम पर एक भारी संकट आया है वो घड़े वो घोड़ा एक मूर्ति की तरह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था उसने नीचे स्थित हमारे गांव की ओर देखा मेरे पिता हमारे इलाके के राजा थे उन्होंने अपने महल के आंगन में कदम रखा फिर उन्होंने घोड़े को घूरा वो आया है पिताजी ने घोषणा की और उसके बाद राजा पोरस की सेना भी आएगी हमारे राज्य में हर किसी को घोड़े के आगमन का मतलब अच्छी तरह पता था सम्राट कभी कभी अन्य राज्यों में अपने घोड़े भेजता था घोड़े का आगमन एक बुरी खबर थी उसका मतलब था कि सम्राट ने हमारे राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई थी घोड़ा तब तक यात्रा करता जब तक सम्राट पूरे इलाके को अपने कब्जे में नहीं ले लेता जब युद्ध समाप्त होता तो फिर घोड़ा अपने देश में वापिस लौटता उसके बाद उस घोड़े की देवताओं के लिए बलि चढ़ाई जाती मेरे पिता राजा सुंदर के पास एक विकल्प था वो या तो पोरस की सेना से लड़ सकते थे या फिर वो आत्मसमर्पण कर सकते थे हमारे सैनिक पिताजी के आसपास एकत्र हुए मेरी माँ जो रानी थी महल से बाहर आई और चुपचाप मेरे पिता के बगल में खड़ी हो गई घोड़ा हमारी ओर चला आ रहा था और उसके पीछे पीछे सैनिक चल रहे थे वे नदी के बहाव की तरह धीरे धीरे ढलान पर से उतर रहे थे उनके हथियार पानी में धूप की तरह चमक रहे थे कुछ सैनिक रथों पर सवार थे कुछ सैनिक पैदल मार्च कर रहे थे मैंने अपनी जर्जर सेना को देखा हमारे सैनिक पतले और कमजोर थे हमारे पास कोई रथ नहीं था मेरे पिता गर्भ से खड़े थे लेकिन उनकी उनके शाही कपड़े फटे और पुराने थे घोड़ा निकट आया वो एक चट्टान पर गर्व से खड़ा हुआ उसकी काली चमड़ी धूप में चमक रही थी और उसके रुपेले बाल हवा में उड़ रहे थे मैं उससे अपनी आंखें हटा नहीं सका उसे देख मुझे एक घोड़े की याद आई जो मैंने बहुत पहले देखा था उस घोड़े का नाम अतुल था मैंने अतुल को तब पाला पोसा था जब वो एक छोटा बछड़ा था हमने हर दिन एक साथ बिताया था और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था लेकिन एक सर्दियों की रात चोरों का एक झुंड उत्तर से आया मैं अतुल को उसके अस्तबल में खाना खिला रहा था मैंने चुपचाप छिप कर देखा क्योंकि चोर एक एक करके हमारे घोड़ों को ले जाने के लिए बांध रहे थे जब वे अतुल को लेने आए तो मैं अस्तबल के एक कोने में छिप गया मैं अपने घोड़े को चोरों से बचा नहीं पाया मैं बहुत डर गया था मेरे पिताजी ने इस तरह अपना सिर हिलाया जैसे वो भी अतुल को याद कर रहे हो दुश्मन की यह सैनिक हमारे राज्य को लूट कर ले जाएंगे हमारे सैनिक वफादार हैं लेकिन वे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हैं उन्होंने कहा मैंने अपनी पलके झपकाई हम अपने महल का समर्पण कर देंगे हालांकि वो ढहनी के कगार पर था हम अपने खेतों का भी आत्मसमर्पण कर देंगे हालांकि वे सूखे और बंजर थे और फिर मेरे पिता राजा नहीं रहेंगे और मैं राजकुमार नहीं रहूंगा नहीं पिताजी मैं चिल्लाया मैं उनके कंधे पर मैंने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा पिताजी ने मुझे झटके से दूर हटाए जैसे वो एक मक्खी को हटा रहे हो अपनी तलवार खोजो ऋषि अगर हम लड़ेंगे तो तुम हमारे साथ जुड़ना मैं खुश था मैं आत्मसम नहीं करना चाहता था लेकिन मैं लड़ना भी नहीं चाहता था यदि हमने आत्मसमर्पण किया तो राजा पौरष हमारा स्वागत पौरव राज्य में करेंगे वो एक दयालु राजा थे वो हमें अच्छी तरह खिलाएंगे शायद हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए मैं काँपते हुए फुसफुसाया मैं अभी लड़ने के लिए बहुत छोटा हूँ मेरे पिता ने मेरे टखनों पर थूका तुम एक कायर हो तुम राजकुमार बनने के लायक ही नहीं हो जैसे ही घोड़ा और सेना गांव में दाखिल हुई हमारे सैनिक आगे बढ़े मैंने उनके पीछे मैं उनके पीछे छिप गया सिर से लेकर मेरे पैर तक मेरा सिर काँपने लगा मुझे डर भी लग रहा था और शर्म भी आ रही थी दोनों सेनाओं ने एक दूसरे का सामना किया मेरे पिता अपने सैनिकों के सबसे आगे खड़े थे घोड़े ने अपना सिर नीचा किया जैसे वो मेरे पिता को प्रणाम कर रहा हो तभी घोड़े ने मेरी तरफ देखा उसकी आंखें दयालु गर्व और साहस से भरी थी मैं भी वैसा ही बनना चाहता था लेकिन मुझे गर्व महसूस नहीं हुआ और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई फिर एक ऊंचा लड़का आगे की ओर बढ़ा मैं राजा पौरस के पुत्र राजकुमार पुरस का पुत्र राजकुमार मलय केतु हूँ आप अपना हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण करें या फिर हथियार उठाकर हमसे लड़े मलय केतु हंसा लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे मेरे पिता चुप रहे मलय केतु ने उनकी ओर देखा अच्छा आप क्या पसंद करेंगे हमने अपनी हमने अपनी सासें थामे रखी हम अपने राजा के जवाब का इंतजार कर रहे थे अध्याय दो राजा का निर्णय मलय केतु ने जमीन पर अपना पैर पटका आप क्या करेंगे समर्पण करेंगे या मरेंगे मेरे पिता ने उसकी सेना को देखा हम लड़ेंगे नहीं उन्होंने कहा हम राजा पोरस पोरों के सम्राट की प्रजा बन जाएंगे कुछ सैनिकों में कुछ बड़ कुछ सैनिकों ने कुछ बड़बड़ बड़ भी की लेकिन मुझे पक्का पता था कि उन्होंने जरूर राहत महसूस की होगी अपने हथियार नीचे फेंक दो मलय केतु चिल्लाया अब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे ढाल और तलवारें जमीन पर पटक दी गई मलय केतु ने हमारे एक सैनिक की तलवार को उठाया और उसके गुट्ठल ब्लेड को छुआ एकदम बेकार उसने कहा और फिर उसने तलवार जमीन पर फेंक दी मैं अपनी आँखें घोड़े से नहीं हटा पाया वो गौरवान्वित लग रहा था लेकिन थका भी था हर बार जब मलय ने उसकी गर्दन को थपथपाया तो घोड़ा पलट गया वो क्या संदेश लाया था क्या घोड़ा गोड़, घोड़े को पता था मैंने आरोप घोड़े के में गर्दन के झुके होने से मुझे लगा कि उसे इस बात का एहसास था अपने घोड़ों और अपने रथों को इकट्ठा करो मैला केतु ने मेरे पिता से कहा आपकी संपत्ति और हमारी संपत्ति है मेरे पिता को शर्माई हमारे पास ना कोई घोड़ा और न कोई रथ मलय का मूल अटक गया फिर उसने चुपके से घोड़े के कंधे को थपथपाया घोड़ा फिर आगे चल दिया हमने क्यों यहाँ पर अपना समय बर्बाद किया? ने कहा। उसने हमारी छोटी सेना को देखा और फिर मेरी माँ रानी को देखा देखो आपकी सेना पोरस की सेना बन जाएगी और आपकी रानी पोरस की नौकरानी होगी मुझे बहुत गुस्सा आया मुझे लगा था कि पौरस दयालु होगा मुझे यह नहीं पता था कि वो, वो हमें अपना गुलाम बनाएगा मेरी माँ मुस्कुरा दी नौकरानी बनने से मर जाना बेहतर होगा उन्होंने कहा आपके घोड़ों को भोजन और पानी की आवश्यकता होगी मेरे पिता ने कहा उन्होंने फिर उस काले घोड़े को देखा विशेष रूप से इसे मैं सैनिकों के पीछे छिपा था पिता ने मुझे कटु निकाह से देखा उन्हें पता था कि मैं कहाँ छिपा था ऋषि उस घोड़े को नदी तक ले जाओ मैं घोड़े की ओर बढ़ा लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैं फिसल गया और मुँह के बल गिर पड़ा मेरा मुँह मिट्टी में सन गया यह तमाशा देख कर के सैनिक बड़ी जोर से हंसे मैंने अपने सैनिकों को भी हंसते हुए सुना शर्म से मेरा चेहरा जमीन में गढ़ गया उठो मलायकेतु चिल्लाया मुझे अपने गाल पर एक गर्म गीली नाक महसूस हुई मैंने ऊंचे काले घोड़े की भूरी आंखों में देखा उसने फिर से मुझे छुआ उसकी आंखों में खेद था मैंने खड़े होकर खुद को झाड़ा मैंने अपने माता पिता या सैनिकों की ओर नहीं देखा मैंने केवल घोड़े को देखा मेरे पीछे पीछे आओ मैंने उससे कहा अध्याय तीन एक नया साम्राज्य मैं घोड़े को नदी तक लेकर गया जब हम पानी के पास पहुंचे तो उसने मेरी ओर देखा पानी पियो मैंने उससे कहा मैंने खुद अपना मुंह पानी में डुबोया और एक बड़ी घूंट पी घोड़े ने भी वैसा ही किया फिर कि उसने अपना सिर हिलाया और वो हिलाया ऐसा लगा मानो व खुशी से हंस रहा हो तुम बहादुर हो तुम किसी भी सैनिक जैसे ही बहादुर हो मैंने कहा मैं तुम्हें लड़ाकू बुलाऊंगा फिर लड़ाकू ने अपना एक खुर उठाया और तेजी से पानी में छपाक कर मुझ पर पानी छिड़का मैं हंसा और मैंने भी उस पर पानी फेंका लड़ाकू मैं नदी के पानी में इधर उधर चलता रहा उसने पीछे मुड़कर देखा जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो मैं तैरकर उसकी ओर गया उसने अपने घुटने टेके और फिर मैं उसकी पीठ पर चढ़ गया हम दोनों लहरों के बीच एक साथ सर पर दौड़े ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे के पुराने दोस्त हो फिर मुझे अपने पुराने की रखवाली तो कर करेंगे मलय केतु हंसा लेकिन अब तुम राजकुमार नहीं हो उसने कहा तुम अब गुलाम हो लड़ाकू गुस्से में ही जैसे कि मलय केतु के शब्द उसे समझ में आए हो उस रात में चरा गांव में लड़ाकू के बगल में ही सोया उसकी बड़ी छाती सासों के साथ ऊपर नीचे उठ रही थी जल्दी उस घोड़े की सांस बंद होगी जल्दी वो देवताओं के लिए बलि काली चमड़ी पर गिरने लगे। जब हम अपने को छोड़ने के लिए तैयार हुए करी मैं किस रथ पर सवार होकर जाऊंगी उन्होंने पूछा मलकेतु ने उनके पंखे को छीन कर उसे जमीन पर फेंक दिया आप पैदल चल कर जाएंगे उसने कहा हमारे साथ ऐसा खराब व्यवहार मत करो मेरे पिताजी ने कहा आप हार चुके हैं मलयेतु ने कहा अब आप और कैसा व्यवहार चाहते हैं हमारे साथ राजा जैसा शुरू करो मेरे पिताजी ने कहा मलय केतु घुर रहा है कई दिनों और रातों तक चलकर हमने पोरो की यात्रा की हम हिमालय की नुकीली पहाड़ियों से गुजरे हमने छोटी नदियों और नालों को पार किया अंत में हम हाइट नदी पर पहुंचे नदी के उस पार पोरो पोरस का राज्य था राजा पोरस हमसे मिलने आया उतना ऊँचा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था उसका मुकुट मोती और सोने से चमक रहा था उसने हमें घूर कर देखा जिससे मैं घबरा गया और डर से कांपने लगा घोड़े ने जीतने के लिए आपका राज्य चुना राजा सुंदर पोरस ने मेरे पिता से कहा आपने आत्मसमर्पण करके ठीक ही किया लेकिन मुझे आपसे राज्य हड़पने का खेद है मेरे पिताजी ने आ मेरे पिताजी ने आह भरी राजाओं का यही तरीका होता है उन्होंने कहा उन्हें काम पर लगाओ मलय केतु ने कहा घोड़े की बलि से हमें बहुत पहले हमें बहुत कुछ करना है पहले वे खाएंगे फिर वे सोएंगे राजा पौरस ने कहा वे आराम के लायक नहीं है मलय ने विरोध किया पौरश अपने बेटे पर गुर मैं राजा हूँ वे वही करेंगे जो मैं कहूंगा मलय का मुँह लटक गया लेकिन उसने मुझे अपनी आंखों की कनखियों से देखा कल रात हम घोड़े की बलि शुरू करेंगे राजा पुरुष ने कहा घोड़े ने हमारे लिए अच्छा काम किया है उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की है मुझे कप कपी आई मेरे बगल में लड़ाकू ने जमीन पर पंजा मारा और अपनी नाक से सांस फेंकी मैंने प्रार्थना की कल की कि कल कभी नहीं आए अध्याय चार बलिदान लेकिन कल आया मुझे बलिदान समारोह की तैयारी में लगाया गया जब मैंने वेदी बनाने के लिए ईटें उठाई तब मलय केतु ने मुझे देखा तुम एक अच्छे राजकुमार थे उसने कहा लेकिन अब तुम उस, उससे भी अच्छे गुलाम हो मैंने उसके कटाक्ष को नज़रअंदाज किया हालांकि अंदर ही अंदर मैं गुस्से से जल रहा था मेरी पीठ दर्द करने लगी और मेरा गला सूख गया मैं पानी के लिए तरस गया मुझे याद आया कि कैसे लड़ाकू और कुछ दिन पहले नदी में तैरे थे लड़ाकू फिर कभी नहीं तैरेगा और मैं उसके लिए कुछ भी कर में असमर्थ था उस रात समारोह से पहले मैं लड़ाकू से मिलने गया मैंने उससे अलविदा कहा जो मैं पहले अतुल के साथ नहीं कर पाया था उसे चरागा मैं पहचानना आसान था वह अन्य घोड़ों की तुलना में ऊंचा खड़ा था उसके रुपयेले बाल चांदी में चमक रहे थे आज रात तुम देवताओं के पास जाओगे मैंने उससे कहा उसने मेरे हाथों से घास खाई तुम स्वर के एक हीरो होगे। गए लड़ाकू ने बड़े लड़ाकू के बड़े नथुने फूल गए उसके विशाल कंधु की मांसपेशियों में तनाव आ गया वो अपने पिछले पैरों के बल खड़ा हुआ शायद वो मुझसे कह रहा था कि उसे डर नहीं था और मुझे भी नहीं डरना चाहिए काश मैं भी तुम्हारी तरह सासी होता मैंने कहा अगले दिन बहुत बढ़िया दावत थी रोटी और फलों की लेकिन मैं कुछ भी खा नहीं सका और फिर बलि का समय आया हम वेदी के पास इकट्ठे हुए वेदी के बीच में आग जलाई गई थी आग के लपटे आसमान तक पहुंच रही थी लड़कों को आशीर्वाद देने वाला ब्राह्मण पुजारी इंतजार कर रहा था लड़कों को वेदी की ओर ले जाया गया उसने अपना सिर ऊँचा रखा उसकी पूछे पूँछ उसके पीछे हिलती रही उसकी आँखों में से लपटे निकल रही थी ब्राह्मण ने लड़ाकू की नाक को छुआ हे भगवान हम आपको यह घोड़ा भेंट करते हैं वो दो साल भटका है वो जहां भी गया उसने उन राज्यों पर विजय प्राप्त की। वह राजा पोरस के लिए महानता और धन लाया। केतु आगे बढ़ा उसके हाथों युद्ध का था। उसकी धार से चमक रही थी स्वर्ग को, को समर्पित करते हैं ब्राह्मण ने कहा मलये सिर के ऊपर फरसे को उठाया तभी मुझे अपना घोड़ा अतुल याद आया मुझे याद आया कि मैं चोरों से अतुल को बचा नहीं सका था खास में कुछ अधिक सास होता मैंने गहरी सांस ली रुको मैं चिल्लाया मलय रुका उसने मेरी ओर देखा राजा पौरष ने अपनी भोंगे उठाई इस घोड़े की बजाय मेरी बलि चढ़ाओ मैंने कहा अध्याय पांच एक महान आक्रमण राजा पौरष भड़क उठे ब्राह्मण भी भड़का लेकिन मलय केतु उल्लास से मुस्कुराया एक मानव बलिदान पोरस ने कहा लेकिन मानव बलि एक लंबे अरसे से नहीं दी गई है बिल्कुल पिताजी मलय केतु सहमति जताई और इसलिए मानव बलि दी जानी चाहिए लेकिन पौरस ने कहा फिर गहराई से कुछ सोचने लगा देवता प्रसन्न होंगे मलय ने जोर देकर कहा और आप जानते ही हैं कि जब देवता खुश होते हैं तो क्या होता है फिर देवता हमें खुश करते हैं पौरश ने कहा लेकिन वो एक राजकुमार है फिर उसने मुझे और मेरे केतु को देखा वो कभी एक राजकुमार हुआ करता था मेरे केतु ने सुधारा राजा पौरस ने सिर हिलाया उस लड़के को ले लो उन्होंने ब्राह्मण से कहा लड़के ने बहुत साहस दिखाया है मुझे सच्चाई का एहसास हुआ मुझे डर लगा लेकिन मैं सामना करने को तैयार था दो सैनिकों ने मेरी बाहों को पकड़ा और वे मुझे वेदी तक ले गए तुम्हारे लिए लड़ाकू मैं फुसफुछ जब मलय केतु ने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई उसके चेहरे पर एक दुष्ट हंसी थी शायद हमें उन दोनों की ही बलि चढ़ दोनों को ही बलि चढ़ाना चाहिए उसने कहा लड़के को और घोड़े दोनों को नहीं मैं चिल्लाया लेकिन राजा पोरस अपने विचारों में लीन थे क्या उससे देवता प्रसन्न होंगे उन्होंने ब्राह्मण से पूछा ब्राह्मण ने अपना सिर हिलाया मलय ने अपना फर्सा उठाया भीड़ एकदम चुप थी मेरी माँ को सिसकने के सिवाय वहाँ और कोई आवाज़ नहीं मेरी माँ के सिसकने के सिवाय वहाँ और कोई आवाज़ नहीं मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे दिल की धड़कन नहीं थी वो घोड़े के खुरों की गर्जन थी अब क्या मलय केतु चिल्लाया सैनिकों का एक समूह भीड़ को चीरता हुआ आ गया है राजा पोरस उनमें से एक चिल्लाए अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की सेना पोरों की ओर बढ़ रही है मैं हाफने लगा सिकंदर महान वर्षों से हमने मैसेडोनिया के सिकंदर और उसकी निरत सेना की वीरता की कहानियां सुनी थी सिकंदर ने कई राज्यों को जीता था और कई लोगों को मार डाला था और अब वो यहाँ पौरों को जीतने के लिए आया था बलि बंद करो पोरस ने आदेश दिया हमें सिकंदर से लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए लोग युद्ध हाथियों को इकट्ठा करने के लिए भागे इस खुलाहाल में लोग लड़ाकू और मुझे, मुझे भूल गए मैं लड़ाकू की तरफ भागा मेरे पीछे आओ हम यहाँ से भाग जाएंगे मैंने उससे आग्रह किया लेकिन लड़ाकू वहां से बिल्कुल नहीं ला मेरे पिता ने मेरा कंधा पकड़कर कहा ऋषि तुमने आज रात साहस दिखाया क्या तुम एक बार फिर से साहस नहीं दिखाओगे क्या तुम यहाँ रहकर सिकंदर से नहीं लड़ोगे मुझे डर महसूस होना चाहिए था लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं था मैं लड़ूंगा मैंने कहा मैंने लड़ाकू की गर्दन को सहलाया हम मिलकर लड़ेंगे जब हम हाइट्स नदी की ओर बढ़े तो हाथियों की गर्जन शुरू हो गई थी भारी बारिश हुई कीचड़ में से रथ को खींचने के लिए घोड़ों को बहुत दम लगाना पड़ा लड़ाकू और मैं सेना के साथ साथ गए जब हम नदी पर पहुंचे मैंने सिकंदर की सेना को विपरीत तट पर फैले हुए देखा मेरा दिल धड़कने लगा हजारों सैनिक हमारे सामने थे हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो सिकंदर के पास नहीं था हाथी जब सिकंदर के घोड़ों ने हाथियों को देखा तो वे भयभीत हो गए उन्होंने हाथियों को नदी की ओर अपनी सूढ़ों को लहराते हुए देखा वार करो पोरस चिल्लाया लड़ाई शुरू हुई एक भाला मेरी कनपट्टी के पास से गुजरा लेकिन लड़ाकू वहाँ से कूद गया मैं लड़ाकू की पीठ से चिपका रहा और जब मौका मिला तब तीर चलाता रहा लड़ाकू इतना तेज था कि तीर मुझे पकड़ नहीं पाते थे मुझे पता था कि अगर मैं लड़ाकू के साथ नहीं होता तो मैं कई मौतें मर चुका होता भले ही हमारे पास हाथी थे लेकिन सिकंदर की सेना बड़ी और ताकतवर थी जल्द ही वे नदी के तट तक पहुंच गए सिकंदर को जब हमने रोकने की कोशिश की तो कई बाढ़ हवा में चले मैंने राजा पोरस की रथ को कीचड़ में फंसे हुए देखा चलो पोरश चिल्लाया लेकिन घोड़े रथ को खींच नहीं सके रथ कीचड़ में अटक गया था मैंने लड़ाकू को पोरश की मदद के लिए मोड़ा जैसा ही मैं, जैसे ही मैंने वो किया पोरस ने खड़े होकर गुस्से में अपने घोड़ों पर हथियार मलय केतु भी हमारे साथ साथ लड़ाकू की पीठ से कूदा और राजा के बगल में घुटने टेक कर बैठ गया वो जीवित है मैंने मलय केतु से कहा हमें उन्हें बचाना चाहिए मलय भय से कांप उठा हमने लड़ाकू की पीठ पर राजा पौरश को डाला और फिर उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले गए मैंने सिकंदर की सेना को हाइट स्पेट को पार करते हुए सुना उन्होंने हमें जीत लिया है मलय केतु ने रोते हुए कहा अब तुम राजकुमार नहीं रहोगे मैंने कहा मैं घायल राजा के ऊपर झुका क्या उन्होंने हमें जीत लिया है राजा ने फुसफुसाते हुए कहा हाँ हमने जीत हासिल की है मेरे ऊपर से एक आवाज ने कहा मैं जब मुड़ा तो मैं सिकंदर महान के चेहरे को देखकर चकित रह गया मलय डर से छिल्लाया और उसने अपनी ढाल से खुद को ढक लिया लेकिन मैं वही खड़ा रहा क्या आप राजकुमार हैं सिकंदर ने पूछा हाँ मैं राजकुमार हूं मैंने कहा और यह राजा पोरस सिकंदर ने अपने पैर के अंगूठे से पोरस को छुआ राजा पोरस हमने आपको हरा दिया है हम अब हम आपके साथ कैसा सलूक करें पोरस कमजोर था लेकिन वो उठकर बैठा जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है उन्होंने कहा सिकंदर हंसा। मुझे आपका उत्तर पसंद आया ये राज्य अब मेरा है लेकिन आप यहाँ के शासक बने रहेंगे मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ मुझे थोड़ी निराशा जरूर हुई मैं चाहता था कि मलय सिकंदर का गुलाम बने सिकंदर ने आ भरी आज का दिन बड़ा बुरा दिन था इस भयानक लड़ाई में मेरा घोड़ा मारा गया लड़ाकू ने हिनी कर अपना सिर नीचे कर लिया मुझे एक और घोड़ा चाहिए सिकंदर ने अपनी बात जारी रखी जो बहादुर हो और जो मुझे युद्ध में ले जा सके लड़ाकू हल्के से हिनी ना मैंने उसके नाक पर हाथ फेरा मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए यह घोड़ा बहुत मजबूत और बहादुर है उसका नाम लड़ाकू है मैंने सिकंदर से कहा फिर मैंने एक गहरी सांस ली अब वो घोड़ा आपका है सिकंदर ने सिर हिलाया लड़ाकू और मैं साथ मिलकर इस दुनिया को जीत लेंगे लड़ाकू ने मेरे कंधे को अपनी नाक से रगड़ा वैसे वो सिकंदर के साथ खुश था। तुम एक अच्छे राजकुमार हो सिकंदर ने मुझसे कहा और फिर वो लड़ाकू पर चढ़कर आगे बढ़ गया लड़ाकू ने समझौते की हामी भरी मलय केतु अपनी ढाल के नीचे रोने लगा सिकंदर दुनिया को जीत नहीं पाया वो भारत को कभी जीत नहीं सका एक साल बाद उसने हमारा देश छोड़ दिया शायद यह विश्वास करना कठिन हो लेकिन युद्ध के बाद मलय और मैं दोस्त बन गए राजा पौरश और मेरे पिता भी दोस्त बन गए हमारे ऊपर पौरश का शासन हमेशा निष्पक्ष रहा वर्षों तक मैंने अक्सर लड़ाकू के बारे में सोचा और मैं खुश था मुझे पता था कि वह भी खुश था शायद कभी कभी वह भी मेरे बारे में सोचता होगा आखिरकार हमने एक दूसरे की जान बचाई थी और इस बात को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता बलिदान समारोह कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे उनका मानना था कि देवता पानी हवा आग और सूर्य में रहते थे प्राचीन भारतीयों ने अक्सर देवताओं को बलिदान दिया उनका मानना था कि बलिदान उनके लिए धन और खुशी लाएगा देवताओं को कई चीजें बलिदान या उपहार में दी जाती थी लोग अक्सर बांस के अंकुर चावल या अन्य पौधों के उपहार देते थे कभी कभी गायों और घोड़ों जैसे जानवरों की बलि भी देवताओं के सम्मान में दी जाती थी बलिदान समारोह अक्सर कई दिनों तक चलते थे भोजन और संगीत अक्सर समारोह का हिस्सा होते थे अनुष्ठान में पुजारी राजा और आम लोग भाग लेते थे पुजारी या ब्राह्मण उस वस्तु या जानवर को आशीर्वाद देते जिसे बलिदान किया जाना था घोड़े की बलि अनोखी होती थी समारोह के कई साल पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी एक घोड़े को राज्य के बाहर भटकने के लिए चुना जाता था वो जहाँ भी घूमता था राजकुमार सहित सैनिकों की एक सेना उस घोड़े का पीछा करती थी जिस जगह या राज्य से घोड़ा गुजरता था उसे राजा द्वारा जीत लिया समझा जाता था कभी कभी राजा के सैनिकों और दूसरे राज्यों के लोगों के बीच लड़ाई भी होती थी जब घोड़ा राज्य में वापस आता था तो उसे बलि चढ़ा दिया जाता था समारोह लोकप्रिय होता था और उसमें कई लोग भाग लेते थे घोड़े का बलिदान इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि उसके सम्मान में अक्सर सोने के सिक्के वाले सोने के सिक्के वाले जाते थे सिक्के पर घोड़े की छवि अंकित होती थी फिर बाद में भारतीयों ने जानवरों की बलि बंद कर दी हालांकि वे अभी भी कुछ अनुष्ठान करते हैं जिसमें पर चाकू रखा जाता है बलि की परंपरा को याद रखने के लिए वो के लिए ही वो ऐसा करते हैं